संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भीष्म के अंत्येष्ट संस्कार की सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदि का उनके पास आना और भीष्म का श्री कृष्ण आदि से देह त्याग की अनुमति लेना वैश्व जी कहते हैं राजन हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे उन सबको बहुत साधन देकर धैर्य बंधाया तदनतर युधि का राज्य सिंहासन के ऊपर अभिषेक किया गया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने अपने पद पर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया तत्पश्चात राजा युधिठिर ने पचास दिनों तक हस्िनापुर में रहने के बाद जब सूर्यदेव को दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा उन्हें कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंतिम संस्कार करने के लिए घृत माला सुगंधित द्रव्य रेशमी वस्त्र चंदन काला अगरू अच्छे अच्छे फूल तथा नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री भेज दी धतराष्ट्र और गांधारी को आगे करके माता कुंती सब भाई भगवान श्री कृष्ण वे नगर से बाहर निकले उनके साथ बंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे महातेजस्वी युधि भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियो को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे यथा समय वे कुरुक्षेत्र में शांतनु नंदन भिष्म जी के पास जा पहुंचे उस समय वहाँ पराशन नंदन व्यास देवर्षि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए और अनान्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सबूर से रक्षा कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर दूर से ही वीर शैया पर सोए हुए भिष्म जी का दर्शन करके भाइयों से इत उतर पड़े और निकल जाकर उन्होंने पितामह विष्व तथा व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया इसके बाद उन महर्षियों ने भी उनका अभिनंदन किया फिर वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले दादाजी मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ आपके बताए हुए समय पर अग्नियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरजंगाल देश के लोग भी आए हुए हैं आप आंखें खोलकर कर इन सबकी ओर देखिए आपके कथनानुसार इस समय के लिए तो जो कुछ करना आवश्यक था वह सब कर लिया गया है सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगानंदन विश्व जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर भाड़ी में यह समयोचित वचन कहा बेटा युधिष्ठिर तुम अपने मंत्रियों के साथ यहां आ गए यह बड़ी अच्छी बात हुई भगवान सूर्य अब दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर आ गए हैं इन तीखे भाणों की सैया पर सहन करते हुए आज मुझे अट्ठावन दिन हो गए किंतु ये दिन मेरे लिए सौ वर्ष के समान बीते हैं इस समय चंद्रमा चांद्रमाश के अनुसार माघ का महीना प्राप्त हुआ है इसका यह शुक्ल पक्ष चल रहा है जिसका एक भाग बीत चुका है और तीन भाग बाकी है धर्मपुत्र युधिष्ठी ने ऐसा कर विष्णु जी ने धुतराष्ट्र को संबोधित करके कहा राजन तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो तुमने अर्थ तत्व का भी भली भारती निर्णय कर लिया है अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है संपूर्ण वेदों शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान है अतएव तुमको शोक नहीं करना चाहिए जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी तुमने कृष्ण द्वेपायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है अर्थात उसी के अनुसार महाभारत युद्ध की सारी घटनाएं हुई है ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी हैं ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनकी रक्षा करना धर्म राज्य का हृदय बहुत ही शुद्ध है ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा क्रोधी लोभी ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे अतः उनके लिए कभी शोक न करना धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से बोले भगवान आप देवताओं के भी देवता है देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीर झुकाते हैं अपने तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन आपको प्रणाम है आप शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले हैं वासुदेव पुरुष सविता अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं कमल के समान नेत्रों वाले पुरुषोत्तम आप मेरा उद्धार करें श्री कृष्ण अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पुत्रों की रक्षा करते रहिए मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है जहाँ धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है इसीलिए बेटा दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में वह स्वयं भी काल के काल में चला गया भगवान मैं आपको जानता हूँ आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं, जो नर के साथ चिरकाल तक बद्रिकाश्रम में निवास करते रहे हैं देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि यह श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर है जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं श्री कृष्ण अब आप आज्ञा दीजिए मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी श्री कृष्ण ने कहा भीष्मी मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ आप वशुलोक को जाइए इस लोक में आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है राज्य आप दूसरे मारकंडे के समान पितृभक्त हैं इसलिए मृत्युभनीत दासी की भांति आपके वश में है भगवान के ऐसा कहने पर गंगानंदन भीष्म ने पांडवों तथा धृष्ट्राष्ट्र आदि सभी सुविधों से कहा अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं तुम सब लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा फल है तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना सदा अपने इंद्रियों को वश में रखना ब्राह्मणों के प्रति भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिए यह कहकर भीष्मी ने अपने सब सूहदों को गले से लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा राजन तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की विशेषतः विद्वानों की और आचार्य तथा ऋतुजों की सदा ही पूजा करते रहना